शिवानंद स्मृति सरह गुरुदेव की स्मृति कथा श्री नूट बिहारी चट्टोपाध्याय परम पूज्य पात्र श्री महापुरुष महाराज का निर्देहावसान हो जाने के बाद सुदीर्घ चौंतीस वर्ष बीत गए हैं काल के प्रवाह के साधारण स्मृति का मिलन या विलुप्त हो जाना स्वाभाविक ही है किंतु जिनके स्नेह या करुणा का प्रत्येक निदर्शन हृदय के मणि प्रकोष्ठ में पुष्य स्तवक के समान चिर प्रस्फुटित रहकर सुषमा विस्तार करता है तथा जिसके प्राणस्पर्शी वार्तालाप व्यवहार एवं देव दुर्लभ सौम्य मूर्ति में, में चिंतन से हृदय मन अपूर्व आनंद से भर जाते हैं उनकी स्मृति कभी काल की गति से मलिन नहीं हो सकती बल्कि जितने दिन बीतते जाते हैं वह और भी उज्ज्वल एवं प्रकाशित हो है अपनी दृष्टि की संकीर्णता के कारण उन विराट पुरुष के बहुत अल्प अंश ही मैं देख सकता था मन के अल्प आधार में उनकी असीम करुणा के कुछ बिंदु ही रख सका हूँ इसके अतिरिक्त उनके महान भावपूर्ण वाक्य और व्यवहार का यथार्थ आशय प्रकट करने की भाषा भी तो मेरे पास नहीं है इस कारण महापुरुष महाराज की स्मृति कथा कहने में अपनी चिंतन और दृष्ट के भीतर से ही उसे कहना पड़ता है और उसमें अपनी बात भी आ जाती है किंतु घर पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है बल्कि अपनी मूल भ्रांति और दोष त्रुटि रहते हुए भी उनके देवत्व और महामानवत्व का जो परिचय मैंने पाया है उसका वर्णन किए बिना मेरा कथन असम्पूर्ण रहेगा आज जीवन के अंतिम प्रांत में खड़े होकर उन मूल भ्रांत, भूल भ्रांतियों के पश्चाताप से मेरा मन भारा हो उठता है महापुरुष महाराज के प्रथम दर्शन लाभ का सौभाग्य मुझे 1924 सौ ईस्वी मई मास में प्राप्त हुआ था उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था अवस्था 14 वर्ष गर्मी की छुट्टी में मैं मामा के घर कलकत्ते आया था घटना में घर पटना में घर रहता था और वहां के मिशन में भी आया जाया करता था किंतु बेलूर मठ में मैं कभी नहीं गया था घर में मठ की बात कहने से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी यह मैं जानता था अतः बिना किसी से कुछ कहे एक दिन प्रातःकाल में मठ जाप किसी से परिचय नहीं था लेकिन सुना था कि भगवान श्री राम कृष्ण देव के पार्षद स्वामी शिवानंद जी महाराज मठ के प्रेसिडेंट हैं उनका दर्शन करने के लिए मैंने मन में बहुत आग्रह था किंतु भय था कि संभवतः मेरे जैसे छोटे बालक के साथ वे भेंट ही हाँ� नहीं करेंगे और यदि उनके पास मैं जा भी सका तो कुछ पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा कुछ भी हो ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके मठ के आंगन में एक वृद्ध साधु को देखकर उनके उनसे महापुरुष महाराज के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की उन्होंने पूर्व दिशा का ऊपर का कमरा जहां महापुरुष महाराज रहते थे दिखाकर ऊपर जाने के लिए कहा ऊपर जाने पर मेरे पैर काँपने लगे इसी प्रकार कमरे के भीतर जाकर मैंने देखा महापुरुष महाराज घाट के पास एक कुर्सी पर दक्षिण मुखी होकर विराजमान हैं उन्हें देखकर मैंने भूमि पर माथा टेककर कर प्रणाम किया उन्होंने पूछा कहाँ से आए और क्या करते हो उनकी प्रशांत मूर्ति और प्रसन्न मुख देखकर मेरा भय कुछ कम हुआ हाथ जोड़कर मैंने कहा पटना से आया हूँ स्कूल की नौवीं कक्षा में पढ़ता हूँ उन्होंने फिर से पूछा पटना के आश्रम में जाते हो उस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया फिर से पूछा मठ में पहले कभी आए थे मैंने कहा नहीं महाराज जी इच्छा रहते हुए भी मौका नहीं मिला था आज किसी से कुछ न कहकर आपके दर्शन के लिए आया हूं सुनकर वे थोड़ा हंसे और बोले अच्छा किया है जब मौका मिले तो आना पटना आश्रम में बीच बीच में जाना उनके साथ बातचीत करते समय उनके चरणों के पास घुटने टेक कर बैठे ही बैठे उनकी बातों का मैंने उत्तर दिया था फिर से उन्होंने पूछा ठाकुर मंदिर में गए थे मैंने कहा गया था और पहले श्री ठाकुर को प्रणाम करके उसके बाद यहाँ आया हूँ घर में कौन कौन है पूछने पर वह भी बताया उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तो आज जाओ आगे मौका मिले तो मठ में आना उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर कहा इस लड़के को प्रसाद दो तब मैं फिर से भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम कर बाहर आ गया और प्रसाद लेकर आनंद से घर लौट गया बार बार विचार आने लगा कि इतने बड़े साधु रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने मेरे जैसे एक अनजान छोकरे के साथ किस प्रकार प्रेम से बातचीत की इतनी आशा मुझे नहीं थी वे मुझे बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही अपने जन मालूम हुए थे पटना लौट आकर वहाँ के आश्रम में गया महापुरुष महाराज से भेंट की बात बताने पर स्वामी लोग बहुत प्रसन्न हुए उनमें से एक ने कहा श्री ठाकुर के संतानों में अनेक ही चले गए हैं जो थोड़े व्यक्ति अभी हैं उनकी अवस्था भी बहुत अधिक हो गई है उनका कृपा लाभ करना बहुत भाग्य की बात है उनकी इस बात से मेरे मन पर गहरी रेखा अंकित हो गई किंतु उस समय दीक्षा क्या है इस विषय में मुझे कोई धारणा ही नहीं थी उन्होंने समझा दिया कि दीक्षा क्या है और धर्म जीवन में गुरु का क्या प्रयोजन है उनकी बात से मन में दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा हुई और महापुरुष महाराज को ही मैंने अपने मन में गुरु रूप से वर्णन कर लिया किंतु कैसे दीक्षा लेना संभव होगा उसका कुछ भी उपाय मुझे नहीं सूझा क्योंकि मठ में जाकर दीक्षा लेने का मौका मुझे नहीं मिलेगा और माता पिता को बिना जताए कैसे दीक्षा लूँगा उनसे कहने पर वे राजी नहीं होंगे इस कारण मन इच्छा मन में ही दबाए रखनी पड़ी इसके अतिरिक्त महापुरुष महाराज से दीक्षा की बात कहने पर वे राजी होंगे यह भी तो निश्चित नहीं है दीक्षा लेने की मेरी प्रबल इच्छा जानकर पटना आश्रम के एक सन्यासी ने कहा देखूँ कुछ कर सकता हूँ या नहीं कुछ दिनों के बाद उन्हें मर जाने का मौका मिला मर से लौटकर उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी दीक्षा के बारे में मैंने कहा था इस उपाय से बहुत विचार और प्रार्थना आदि के बाद मुझे दीक्षा लेने का अवसर मिला उन्नीस सौ ईस्वी की गर्मी की छुट्टी में मैं फिर कलकत्ते गया पटना के महाराज ने बेलूर मठ के एक साधु को लिखकर कर दीक्षा का दिन स्थिर कर लिया था उस दिन प्रातः काल कलकत्ते में गंगा स्नान करके कुछ फल फूल हाथ में लिए मैं मठ पहुँचा उस समय दिन के साढ़े नौ बज गए थे ठाकुर मंदिर में जाने की सीढ़ी के नीचे ही रामानंद महाराज से भेंट हुई उनके साथ पटना आश्रम में रहते समय परिचय हुआ था उन्होंने कहा इतनी देर में आए शीघ्र ऊपर जाकर ठाकुर मंदिर के बरामदे में जा बैठो और थोड़ा ध्यान करो अभी महापुरुष महाराज ठाकुर मंदिर में से निकलेंगे और तुम्हें बुलाएंगे मैं तुरंत ऊपर चला गया और ठाकुर मंदिर के सामने वाले द्वार पर प्रणाम करके बरामदे में बैठ कर ध्यान करने लगा ध्यान के समय श्री ठाकुर की मृति चिंतन के साथ ही महापुरुष महाराज की मूर्ति प्रथम दर्शन में उन्हें मैंने जैसा देखा था मानस पट पर अंकित हो गई और मैं सोचने लगा कि कैसी उनकी दया है मेरे जैसे एक तुच्छ बालक को केवल एक बार देखकर भी मुझे नहीं भूले हैं और कहते ही मेरे ऊपर कृपा करने में सम्मत हो गए कैसा मेरा सौभाग्य प्रथम दर्शन के समय जो बात बातचीत हुई थी उसका स्मरण होते ही उनके प्रति श्रद्धा से मेरी आंखें डबडवा गई शीघ्र ही ठाकुर मंदिर का दरवाजा खुला और महापुरुष महाराज सामने ही दिखाई पड़े विराट पुरुष मानो भाव में विभोर हैं मुझे भीतर आने के लिए उन्होंने इशारा किया भीतर जाते ही उन्होंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया ठाकुर मंदिर का पवित्र भाव गंभीर वातावरण धूप धुना चंदन आदि की सुगंध तथा महापुरुष महाराज का सामिप्य इस सबसे मेरा मन अपूर्व आनंद से भर गया ऐसा लगा मन मैं पूर्व पूर्ण पवित्र हो गया हूँ श्री ठाकुर के सामने महापुरुष महाराज के श्री चरणों में आत्मनिवेदन करने के लिए मन व्याकुल हो उठा श्री ठाकुर को साहसाम प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने मुझे सामने से के आसन पर बैठने के लिए कहा और स्वयं दाहिनी ओर आसन पर बैठ गए मेरा यज्ञो पहले ही हो गया था मुझे उन्होंने आत्मन करके दस बार गायत्री मंत्र जब करने के लिए कहा उसके बाद कुछ समय तक श्री ठाकुर का ध्यान करने की आज्ञा दी और ध्यान के अनंतर कुछ फूल चंदन श्री ठाकुर के चरणों में निवेदित करने के लिए कहा मैंने वैसा ही किया महापुरुष के निकट से ठाकुर के सामने बैठकर पूजा ध्यान तथा आत्मनिवेदन से एक अभूतपूर्व अनुभूति से मेरा मन मानो एक आनंदमय लोक में चला गया इसके बाद ही उन्होंने मेरे कान के पास इष्ट मंत्र तीन बार स्पष्ट रूप से उच्चारण करके मुझे भी उस मंत्र का जप करने के लिए कहा उसके पश्चात कुछ उपदेश अल्प शब्दों में कहा कह दिया एक बार उन्होंने पूछा मंत्र ठीक समझ गए हो याद रहेगा ना समझ गया हूँ और याद रहेगा कहने पर वे उठ खड़े हुए तब मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और एक रुपया जो सांस ले गया था उनके चरणों के पास रख गुरु दक्षिणा दी उन्होंने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद दिया उसके अनंतर श्री ठाकुर को फिर से साष्टांग प्रणाम कर मैं बाहर निकल आया और बरामदे में बैठकर ध्यान करने लगा दोपहर को मठ में ही महाराज का भुगता वशिष्ठ प्रसाद पाया प्रसाद पाने के कुछ क्षण के बाद एक साधु ने आकर मुझसे कहा महापुरुष महाराज ने तुम्हें बुलाया है उसी क्षण में ऊपर चला गया उनके कमरे में जाकर देखा कि वे खा, अपने खाट के ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों के नीचे में फर्श पर बैठ गया मुझसे उन्होंने पूछा प्रसाद पा उस समय उनके चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा थी दीक्षा के समय मैंने उनका जो भाव गंभीर दिव्य भाव देखा था उसके स्थान में अब सहज सरल तथा प्रसन्न भाव था मैंने कहा प्रसाद पाया है प्रथम बार उनके सामने बात करने में जो भय था वह अब नहीं रहा वे बहुत ही अपने हितैषी तथा स्वजन प्रतीत हो रहे थे मैं कब पटना लौटूंगा आदि दो एक बातों का उत्तर देने के बाद मैंने उनसे पूछा महाराज दीक्षा का यथार्थ आशय क्या है उन्होंने बताया बेटा दीक्षा में गुरु इष्ट देव की पहचान खड़ा देते हैं और उन्हें पाने का पक्ष दिखा देते हैं हम लोग तो बेटा श्री ठाकुर के सिवाय और कुछ नहीं जानते इस कारण मैंने तुम्हें उन्हीं के चरणों में सब दिया है जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है उसका जप और उनका ध्यान स्मरण मनन व्याकुल भाव से जितना हो ही करोगे उतना ही हृदय मन पवित्र होंगे और मन में अपार आनंद पाओगे उनसे खूब प्रार्थना करना मैं बहुत ही अपने जन तथा दयालु है कातर होकर प्रार्थना करने से वे अवश्य ही उसे सुनेंगे तुम्हारी अभी छात्रावस्था है दिल लगाकर पाठाभ्यास और माता पिता की भक्ति करना ही अब तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है उसके बाद सुबह शाम नियमित भाव से एक एक बार जहाँ तक संभव है जब ध्यान और प्रार्थना करना और एक चीज याद रखना वह है पवित्रता इस अवस्था में पवित्रता ही एकमात्र साधना है कोई कुभाव मन में आते ही कातर भाव से श्री ठाकुर को जताना और प्रार्थना करना इसके अनंतर उनसे मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके विषय में सोचने से अपने ऊपर धिक्कार आता है मैंने पूछा महाराज यदि सुबह या शाम को बैठकर जब ध्यान करने का अवसर न मिले उन्होंने कहा कम से कम दो चार मिनट बैठने का समय निकाल लेने की चेष्टा करना और यदि नितान्त ही वह संभव न हो तो जब जिस अवस्था में रहोगे उनका स्मरण मनन कर लेना फिर से मैंने पूछा महाराज यदि कभी मैं मंत्र भूल गया था मंत्र भूल गया ठीक ठीक मंत्र याद है या नहीं ऐसा संदेह हो तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा यदि वैसा हो तो मैं तो हूँ मुझे लिखना मैं फिर बता दूंगा